शिव पुराण वायवी संहिता ऋषियों ने पूछा प्रभो धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था परंतु सहस्वावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के सस्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए तपस्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीरिय है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया वायुदे ने कहा महर्षियों जिन्होंने वह तप किया था वे उपमनु कोई साधारण बालक नहीं थे परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए योग भ्रष्ट हो गए भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनिकुमार हुए एक समय की बात थोड़ा मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याग्रपाद कुमार उपम्यों के मन में ईर्ष्या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 वह दुखी हो विलाप करने लगी महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे माँ दूध दो दूध दो बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था उन बीजों को देख उसने तत्काल उठा लिया और पीस पानी में घोल दिया फिर मीठी वाणी में बोली आओ आओ मेरे लाल जो कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला माँ यह दूध नहीं है तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूं अपने दोनों हाथों से उसके कमल सजे नेत्रों को पोसती हुई बोली बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी ने पीसी हुए बीज को पानी में घोलकर कर तुम्हें मिथ्या दूध दिया था तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है भक्तिपूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरनार में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है महादेव जी ही धन देने वाले हैं इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है इसीलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है दूसरा कुछ नहीं पूर्व जन्मनि जन्मदत्तम शिवमुद्देश्य वही सुत तदेव लभ्य अन्य विष्णुमुद्देश्य वा प्रभु उपमन्यु बोले मां यदि माता पार्वती से भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है महाभागे अब शोक छोड़ो अब मंगल में ही होगा माँ आज मेरी बात सुन लो यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे छीर सा मांग माँग लाऊँगा